भी और है लंबी है 11 श्लोकों में 11 श्लोकों में क्यों है इसका भी उत्तर है जाने तो जाने तो वो विस्तार नहीं तो आपको लगेगा भागवत कब शुरू होगा लेकिन साहब भागवत के ही एक एक भावों को पकड़ना उसके अर्थों की गहराई में जाना भागवत का तो आनंद इसी में बड़ी अद्भुत स्तुति है सभी स्तुतियों को कोई भी वक्ता पूरा पूरा ले नहीं पाता समय अभाव के कारण कथा तो आ, तब होती थी थोड़ा न्याय हो पाता था कथा के साथ जब हम दो दो सत्र चार चार घंटे के और दस दिन की कथा करते थे यानी चार चार घंटे के बीस सत्र मिलते थे और वो भी कृष्ण जन्म और उत्सव वाले जो सत्र थे वो तो फिर छह घंटे के होते तब कहीं जाकर कथा के साथ थोड़ा न्याय हो पाता था और आपको बताऊ भागवत कैसे होने चाहिए वो विधि में भगवत जी के महात्म्य में लिखा है कि कैसे हो कथा बोले आ सूर्योदयाद आरभ्य साध त्रिप्रहरातकम सूर्योदय से कथा का आरंभ करें कितने बजे सूर्योदय कितने बजे होता है सूर्योदय से कथा का आरंभ करें और साढ़े तीन प्रहर रोज कथा करें साढ़े तीन प्रहर यानी साढ़े दस घंटे रोज मध्याने घटिकाद्वयम् मध्यान समय में दो घड़ी यानी 24 दुनी 48 मिनट का इंटरवल रखें पांच घंटा अप्रोक्सीमेटली उसमें दो केला और आधा गिलास दूध लेकर के फिर बैठ जाएं, पत्रावल्यांच भोजनम पत्रावली में भोजन करें भूमि शयन करें नखबाल का छेदन न करें ब्रह्मचर्य का पालन करें क्रोध न करें मन पर विजय प्राप्त करें इंद्रियों को वश में करें ऐसी सब विधि है तो साढ़े दस घंटा रोज तो दो सत्र में से एक सत्र पर कथा आ गई लोग कहते हैं ये एक सत्र में ठीक रहेगा वरना लंबा बैठना फिर अब एक सत्र से भी वो नहीं टेस्ट मैच वनडे हो गई और वनडे से भी अब तो ट्वेंटी ट्वेंटी अब धीरे धीरे लोग कहेंगे वन डे कथा करिए ना ये सेवन डे या नाइन डे वाली सब कथा तो नित्य होनी चाहिए राम कथा नित शिव जी का फिर से याद दिलाओ बिना कथा के जो दिवस बीतता है वो वंध्य दिवस है दिवसम अवंध्यम कुर्याद रोज भोजन की जरूरत पड़ती है ना तो ये भी साहब आत्मा की खुराक है तुम्हारे मन के लिए तुम्हारी बुद्धि के प्रकाश के लिए और मन में प्रेम भरने के लिए वो पॉजिटिव चिंतन के लिए तथा नित्य सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमदभागवती कथा स्तुति करते करते पिता महाविष्मा उत्तरायण के पवित्र समय में देह देहत्याग्ये सौंत श्वास उपारमत धर्मराज ने पितामह की उत्तर क्रिया करवाया मुहूर्तम दुखितो भगवत और फिर भगवान पांडवों से अनुमति लेकर अपने देश द्वारका पधारे द्वारका में प्रभु का स्वागत हुआ और यहां हस्तिनापुर में नव मास पूर्ण होते ही उत्तरा के गर्भ से भगवान ने जिसकी रक्षा करी थी महाराज परीक्षित मां के गर्भ से प्रकट हो गए बोलिए परम भागवत परीक्षित महाराज वेदज्ञ दैवज्ञ ब्राह्मण आए जात कर्म संस्कार हुआ और भविष्य कथन किया उन्होंने कि आपका यह बालक दाशरथी राम के समान सत्य संध और ब्रह्मण्य बनेगा इक्ष्वाकु जैसा प्रजापालक ययाति जैसा धार्मिक अर्जुन जी जैसा धनुर्धर रंतिदेव जैसा उदार मृगेंद्र जैसा विक्रांत समुद्र के समान दुस्तर धरती के समान तितिक्षावान, पितरों के समान सहिष्णु रमापति भगवान विष्णु के समान भूतमात्र का आश्रय बनेगा चक्रवर्ती के लक्षण है इसके यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा लेकिन तक्षकाद आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् ब्राह्मण पुत्र के शाप से और तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु होगी सुनकर पांडव चिंतित हुए ब्राह्मण शाप से मरेगा तो इसकी सदगति कैसे होगी तो कहा ब्राह्मणों ने चिंता मत करिए धर्मराज युधिष्ठिर आपका यह बालक भगवत कृपा प्राप्त है विष्णु ने कृपा करके दिया है इसलिए विष्णुराज कहलाएगा भगवान ने इसकी रक्षा करी है मां के गर्भ में यह परीक्षित है श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाकर के श्रीमद भागवत का श्रवण करके यह सात ही दिन में मुक्ति को प्राप्त कर लेगा ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके विदाई किया आशीर्वाद देकर ब्राह्मण गए परीक्षित शुक्ल पक्ष के चंद्र की भांति बढ़ने लगे विदुर जी गए थे तीर्थयात्रा के लिए जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था तो कौरव पांडवों से संबंधित दो महानुभाव ऐसे थे जिनको युद्ध में होना चाहिए वैसे तो लेकिन वे एबसेंट थे अनुपस्थित थे एक विदुर और दूसरे बलभद्र जी ये दोनों महानुभाव तीर्थयात्रा के लिए चले गए थे विदुर जी तीर्थयात्रा करके लौट आए हस्तिनापुर अब हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर राजा हैं कवरवों का नाश हो चुका है धृतराष्ट्र और गांधारी अभी जीवित हैं और पांडव उन्हें अपने माता पिता मान करके उनकी सेवा कर रहे हैं विदुर जी ने जब यह देखा तो आश्चर्य हुआ कि जिन पांडवों के साथ इनके पुत्र टकराए कुरुक्षेत्र में जिन पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कभी इन लोगों ने कोशिश करी थी जिस भीमसेन को अन्न में विष मिलाकर मारने का षडयंत्र रचा गया था वही भीमसेन इनको लड्डू जिमा रहा है और ये खा रहे हैं प्रेम से कैसी है यह जिजी अभी भी वन में जाकर हरि भजन की इच्छा नहीं हो रही इनको और तब अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को विदुर जी ने समझाया उपदेश किया और एक दिन विदुर के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर के साथ हस्तिनापुर छोड़ करके चले गए गंगा जी के तट पर सप्त में ये हरिद्वार के पास जो सप्त तो सरोवर है ना वहां पर जाकर भगवान का भजन किया और भजन करते करते जंगल में जब लग गई आग दोनों के शरीर जलकर हो गए राख दोनों की सदगति हुई धृतराष्ट्र की और गांधारी विदुर जी फिर वहां से आगे चले गए अपने संबंधियों को देखने और यहां हस्तिनापुर में बहुत समय से श्री कृष्ण का कोई समाचार नहीं है द्वारका से न कृष्ण आए न कृष्ण की कोई खबर चिंतित हुए युधिष्ठिर जी अर्जुन को भेजा है तुम जाओ द्वारका कुशल समाचार लेकर आओ अर्जुन जी द्वारका गए सात महीने हो गए अर्जुन जी भी नहीं लौटे तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई और कलियुग के आगमन के सब लक्षण दिखाई पड़ रहे थे आश्चर्य हुआ यदि कलयुग आया है तो इसका मतलब श्री कृष्ण नहीं है क्योंकि जब तक कृष्ण के चरण इस धराधाम पर विराजमान है कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता तब अर्जुन जी रथ लेकर के लौटे और अर्जुन जी ने समाचार सुनाया रोते रोते ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर यदवंश का क्षय करके हमारे प्रिय श्री कृष्ण स्वधाम पधार चुके कोई बचा नहीं है द्वारका समुद्र में डूब गई है निस्तेज अर्जुन दुखी बहुत हुए सब लोग यह सुनकर के सोचा अब श्री कृष्ण नहीं है तो जीवन जीकर क्या करना परीक्षित युवान हो चुके थे उसका राज तिलक कर दिया पांचों पांडव और द्रौपदी हस्तिनापुर छोड़कर चले गए हिमालय की ओर और, और स्वर्गारोहण किया वे स्वर्ग में सिधारे परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने उत्तर की पुत्री ईरावती के साथ परीक्षित का विवाह हुआ जन्मेजय आदि पुत्र हुए परीक्षित ने अश्वेध यज्ञ किया दिग्विजय किया चक्रवर्ती पना प्राप्त किया दिग्विजय में एक बार एक गाय और एक बैल को हल से जोत खेती कर रहे राजा रूपधारी शूद्र को देखा हम जैसे कि अभी चर्चा किए थे यह गाय धरणी रूप है वह बैल जिसके तीन पग टूटे हुए हैं एक पग ही ठीक है और वो खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं था तो चलेगा कैसे वह बैल वह वृषभ धर्म रूप है धर्म और धरती दोनों को दुखी करने वाला यह कलिपुरुष राजा परीक्षित ने लियुग का निग्रह किया मेरे राज्य में धर्मधरती को दुखी करने वाला तू है कौन है तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा खड़ग निकाला उसको मारने के लिए कलिपुरुष राजा रूप छोड़कर के सामान्य आदमी बनकर चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित की शरण में आया कलयुग ये समझ रहा था कि कृष्ण गए द्वापर युग समाप्त अब कलियुग मैं आया हूं कलयुग ने सोचा मेरा राज है मैं राज करूंगा लेकिन परीक्षित ने उस कली का निग्रह किया तू शरण में आया है इसलिए मारूंगा तो नहीं तुझे लेकिन तुझे मेरे राज्य में रहने की अनुमति भी नहीं दूंगा क्योंकि तू अधर्म का मित्र है कलयुग तू जहां रहता है वहां नौ प्रकार के अधर्म रहते हैं वो नौ प्रकार के अधर्म कौन कौन से लोभो नृतम चौर्य मनार्य ममहो ज्येष्ठा च माया कलहशद अब इसके विषय में विस्तार से बताएंगे नहीं उतना समय भी नहीं साहब एक एक शब्द समझने लायक है भागवत का कि ये नौ प्रकार का अधर्म क्यों है और नौ प्रकार का अधर्म जहां होता है वह राज्य कभी भी तरक्की नहीं कर सकता वहां की जनता का कभी भला नहीं हो सकता इसलिए राजा ने ये अधर्म फैले नहीं चाहा कली का निग्रह किया कली ने कहा महाराज आप अपने देश से देश निकाला दे रहे हैं मुझे लेकिन आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, संपूर्ण पृथ्वी के आप मालिक हैं सिवाय आपके देश के और किसी का देश ही नहीं है तो फिर मैं कहां जाकर रहूं महाराज उचित तो यही होगा आप मुझे आदेश दें मैं इसी देश में आप जहां कहें मैं वहीं रहूंगा परीक्षित ने सोचा मैं सारंग इव सार की भांति सार ग्रहण करने वाला अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति बहुत कठिनता से होती है कलयुग में भगवान की प्राप्ति सरलता से होती है साधु पुरुष कहते हैं कलयुग केशव कीर्तन कलिकाल में भगवान की प्राप्ति कीर्तन से होती है या भगवत प्राप्ति में लोगों की सहायता करेगा इसको वश किया जाए इसका नाश नहीं तो चार स्थान दिए कलियुग को रहने के लिए पानम स्त्रियना यमश चतुर्विद जा तू दूत में जुए में रहना तू सुरापान में रहना तू वेश्यालय में रहना और तू जहां हिंसा हो रही हो कतल खाना हो वहां रहना परीक्षित ने कहा धन्यवाद महाराज कलयुग ने कहा धन्यवाद महाराज लेकिन मेरा परिवार बड़ा है एकाद स्थान और मिल जाता तो अच्छा रहता और महाराज कोई बढ़िया वाला दीजिएगा तो राजा परीक्षित ने एक पांचवा स्थान दिया ठीक है जा तू सुवर्ण में रहना सोने में इसलिए वो चार जुआ मदिरापान व्यभिचार और हिंसा और सोना इसमें कली है तो सोने वोने की जो भी कोई चीज पहनी वहनी हो तो। दोना चांदी। सुनो सुवर्ण सबसे श्रेष्ठ धातु है सोने की द्वार का कृष्ण ने बसाई है रहे हैं लक्ष्मी हिरण्यवर्णा है श्री सुक्त में हम पाठ करते हैं हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवह। ह जातवेदो लक्ष्मी मनपगा यम हिरण्यम विंदेयम गामश्वं पुषान अश्वूर्वाम रथम हस्तिनाद प्रमोद्रिय देवी मुपहवे श्रीर्मा देवी जूषतां कांसोस्मता हिरण्यप्राकारा आर्द्रा ज्वलि तृप्तां तर्पयती पद्म स्थिता पद्म यहाँ सुवर्ण से मतलब है संपत्ति अर्थ धन देखो अर्थ अनर्थ उत्पन्न करता है और वो भी अनिति का हो आ, बाप और बेटे में झगड़ा कराएगा भाई भाई में झगड़ा कराएगा और जिसके पास अर्थ इतना ज्यादा है उसके दुश्मन कहीं उनको लगता है ये कितना आगे बढ़ गया इसके पास करोड़ों ले लो सबको लगता है कि सब भाइयों को लगता है हम ले ले पत्नी को लगता है हम ले ले बेटे को लगता है हम ले ले इनकम टैक्स वालों को लगता है हमको दे तो चोर लोग कहते अपने डाका डालो इसके पास बड़ा माल है शांति नहीं साफ पैसा शांति नहीं लेने देता और मर गए पिताजी तो विल में क्या लिखा है और विल वसियतनामा तैयार तो करके नहीं गए तो फिर देखो मारा मारी भाइयों के बीच में तो भाई भाई लड़ रहे हैं तो बहन की बहने कहती है कोर्ट ने हमारा भी अधिकार रखा इसमें। आ, है इसमें हमारा हिस्सा कहां है कोर्ट ने बराबर का हिस्सा माना है सबका देखो खींचाता नहीं अर्थ अनर्थ उत्पन्न कर सारे रिश्ते नाते फिर लोग सिक्कों से तोलते हैं सब में कली है और इन पांच स्थानों के द्वारा दूसरे पांच स्थान अपने आप मिल गए जैसे मां के साथ लड़का आता है बच्चा आता है उसका तथो नृतम मदम कामम रजो वैरंच पंचम अनुत असत्य मद आ, मेरे जैसा पैसा वाला कोई नहीं काम व्यविचार विकार रज रजोगुण से उत्पन्न क्रोध और वैरंश वैर तो पांच और पांच मिला के हो गए दस ये दस स्थान कलियुक्त के हैं भागवतकार कहते हैं जिसको भी अपने कल्याण की इच्छा हो वे इन स्थानों का सेवन न करे और खास करके धर्मशील राजा लोकपति गुरु जो धर्मशील है धार्मिक कहलाते हैं अपने आप को भगत भगत मानते हैं राजा जो सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोकपति ही समाज के जो मुखिया है महाजन जिसको बोलते हो और जो गुरुजन है गुरु या ना बड़े परिवार में जो बड़ा है समाज में जो बड़ा है या तो गुरुजन जो धर्म गुरु हैं वे तो इन स्थानों का कभी भी सेवन न करें क्योंकि दूसरे यदि करेंगे तो उतना नुकसान नहीं लेकिन ये बड़े लोग यदि करेंगे तो जो बड़े करते हैं दूसरे लोग वही सीखते हैं यद श्रेष्ठ है कलाई की घड़ी तुम्हारी यदि गलत समय बताती है तो ज़्यादा ज़्यादा तुम्हारा नुकसान होगा फ्लाइट मिस हो जाएगी ट्रेन मिस हो जाएगी कहीं पहुंचने में लेट हो जाओगे लेकिन शहर के टावर की घड़ी यदि गलत समय बताती है दिखाती है तो पूरा शहर परेशान हो जाएगा बस उसी प्रकार समाज की जो टावरिंग पर्सनैलिटीज है वे यदि कलियुग के मार्ग पर जाए तो पूरा समाज नष्ट भ्रष्ट होता है इसलिए जहां जिस क्षेत्र की जो भी टावरिंग पर्सनालिटी हो उसके ऊपर तो विशेष जिम्मेदारी रहती है। आजकल समस्या यह है कि शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए जय श्री कृष्ण होने लगे इसलिए पूरा समाज फिर उनकी देखा देखी नष्ट भ्रष्ट हो राजा परीक्षित ने कलिका निग्रह किया राजा कालस्य कारण राजा वो होता है जो काल के वश न हो जाए लेकिन काल को अपने वश में कर ले वही राजा बनने के योग्य होता है परीक्षित ने कलिका निग्रह किया धर्म के टूटे हुए चरण जोड़ दिए धर्म और धरती की रक्षा करी लेकिन एक बार परीक्षित स्वयं स्वर्ण मुकट एक देखा सुंदर सिर पर धारण किया इसमें कली था राजा परीक्षित को विचार हुआ बहुत समय से आखेट के लिए नहीं गया हूं शिकार के लिए गए प्राणियों की हिंसा करते रहे निर्दोष प्राणियों को मारते रहे मध्यान्ह समय में भूखे प्यासे परीक्षित श्रमिक ऋषि के आश्रम में घुस गए ऋषि समाधिस्थ थे तो किसी ने राजा का स्वागत नहीं किया आश्रम में दूसरा कोई था नहीं ऋषि का बेटा नदी में नहाने गया था राजा को क्रोध आया मैं राजा हूं राजा विष्णु रूप माना जाता है यहां कोई मुझे पूछता नहीं पानी के लिए भी नहीं पूछ रहे हैं। यह ऋषि समाधि का ढोंग कर रहा क्रोध आया राजा को मैं राजा हूं यह अभिमान क्रोध आया राजा को यह सब में कली है मरा हुआ एक सर्प देखा धनुष्य से उठाया ऋषि के गले में डाल दिया जिन हाथों से सदा ऋषियों के गले में फूल की माला पहनाया करते थे प्रणाम करते थे उन्हीं हाथों ने आज ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और परीक्षित चले गए और जब यह पता चला ऋषि के पुत्र को तो बड़ा गुस्सा आया और कहा जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे निरपराध पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है उसको आज से सातवें दिन जीवित सर्प तक्षक डसेगा उसकी मृत्यु होगी वाक वज्रम विश सर्जह वाक वज्र छोड़ा वाणी रूपी वज्र यानी शाप दिया यहां पर परीक्षित घर पे आए जैसे ही मुकुट हटाया अपनी भूल का स्मरण हो आया राजा पछताया ये मैंने क्या किया मैंने अपने कुल को कलंक लगाया अब मैं राज्य गादी पर बैठने योग्य नहीं रह गया तत्क्षण परीक्षित ने राज्य सत्ता को छोड़ा वो तो आजकल लोग राजनामा नहीं देते जल्दी परीक्षित ने तो यह घटना घटने के पश्चात राज्य गादी पर बैठे ही नहीं वो छोड़ दिया दूसरी बात भूख प्यास मेरे से सहा नहीं गया इसलिए यह पाप हुआ इसलिए जब तक शरीर है उसको न कुछ खाने को मिलेगा न कुछ पीने को तीसरी बात पता चला ऋषिपुत्र ने साप दिया है बोले साप नहीं दिया सावधान किया है जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है मृत्यु निश्चित है लेकिन मृत्यु कब है वो अनिश्चित है तो अनिश्चितता में आदमी जीता है कब मरेगा मरेगा पक्का कब मरेगा पक्का पक्का पता नहीं और मुझे तो पता चल गया कि सातवें दिन ऋषिपुत्र का यह सोचा न संपत्ति बचाएगी न सत्ता न संतति सब कुछ छोड़कर परीक्षित चले गए गंगा जी के तट पर गंगा स्नान करके बैठ गए गंगा के तट पर और आजू आश्रम में जब तप करने वाले अनेक अनेक ऋषि मुनि आए उन सभी का स्वागत किया परीक्षित ने प्रणाम किया और फिर कहा कि मेरा मार्गदर्शन करिए सात ही दिन मेरे पास है मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए कोई परीक्षित का गुरु बनने की हिम्मत नहीं कर रहा था वो तो आजकल फटाक से दीक्षा दे देते हम लोग गुरु बनने की बड़ी ललक शिष्य बनने की ललक रखो ये तो ठीक है गुरु बनने की ललक महात्माओं में नहीं होनी चाहिए ज्यादा ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है कोई गुरु बनने के लिए तैयार नहीं हुआ तब साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु का रूप लेकर के आए श्री शुभदेव के रूप में बोलिए श्री महाराज शुभदेव त्राभव भगवान् व्यासपुत्रो यदक्षयागा अटमानोनपेक्ष अलक्ष्य लिंगो तुष्टो श्री शुभदेव जी महाराज वहां पर भगवान शुभदेव प्रकट हुए भगवान स्वयं शुभदेव बनकर के प्रकट हो गए ठाकुर ही सदगुरु का रूप लेकर तुम्हारी जिंदगी में आ जाता है तुम्हें तार और फिर शुभदेव की शरण में परीक्षित गए हैं दो प्रश्न पूछे हैं मरणासन प्राणी का कर्तव्य क्या है जिसकी मृत्यु समीप हो उसको क्या करना चाहिए और प्रत्येक जीव को अपने जीवन में क्या करना चाहिए सामान्य कर्तव्य क्या है और जब मृत्यु समीप आवे तो विशेष कर्तव्य क्या है ये दो प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी कथा सुनाएंगे और सुखदेव जी जैसा सदगुरु मिल जाए फिर कृष्ण से मिलने में क्या देर लगती है भगवान से मिलने में क्या देर लगती है इसलिए कल ही श्री कृष्ण का प्रागट्य होगा श्री सुखदेव जी महाराज यात्रा कराएंगे कल हम श्री शुभदेव जी के उंगली को थाम कर यात्रा करेंगे और पहुंचेंगे श्री कृष्ण प्रागट्य तक तो आज की कथा को थोड़ा विलंब से लेकिन यहीं पर विश्राम विराम देते हैं और आरती से पूर्व दो मिनट हरे ही शरणम हरे ही शरणम